युजा भरे भरे सुगम याुजा धीतमस्मा अस्मभ्यशत्रुण मग्वनिया वे जेम युजा हम लोग आपकी सहायता से आपके संबंध से भरे भरे, भरे भरे प्रत्येक युद्धो में उद अब उत्तमता से हमारी रक्षा कीजिए अस्माक हमारा जो बल है उससे वृतम हमारे शत्रु घिर खेर जाएं घिरे हुए रहे अस्मभ्यम इंद्र वरीव सुगम कृदि हे इंद्र हमारे लिए सुगम कृधि धन संपत्ति और सुख को उपस्थित कीजिए शत्रु नाम मधुबन और हमारे शत्रुओं को पूरी तरह से दीजिए। तीन बात कही गई है एक तो हमारे शत्रुओं का कर दीजिए, दूसरी बात है हमको सुख संपत्ति से भर दीजिए और तीसरी बात है हम आपकी सहायता से विजय हो तो विजय करने की बात है एक तो ईश्वर की सहायता से और शत्रु हट जाएं और हम सम्पन्न हो जाएं जाए तो तीनों बातें इस प्रकार से हमारे साथ लागू होती है तो क्या करेंगे आप चक्रवर्ती साम्राज्य लेना कौन कौन चाहते हैं अभी की काम यह है क्या है? और लड़ाई में जाना चाहेंगे तो फैला भी नहीं है चक्रवर्ती साम्राज्य भी नहीं चाहिए माना मतलब यह सुनाई दे रही है इसमें मंत्र में तो कहा गया है कि चक्रवर्ती साम्राज्य चाहिए तो आपको चाहिए या नहीं चाहिए और इसके लिए कह रहा है लड़ना पड़ेगा तो लड़ने के लिए जाएंगे कि नहीं लड़ने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी आपको उठा बैठा जाता है तो देखिए हमारे जो शत्रु होते हैं और हमारे जो राज्य होते हैं पूरे जीवन के साथ हमारे साथ संबंध होता है शत्रुओ का भी और राज्य का भी अंतर इतना होता है उसके स्तर में भेद हो जाते एक बालक भी भोजन करता है एक युवा भी भोजन करता है और एक वृद्ध भी भोजन करता है तीनों खाते हैं ना तीनों को भोजन चाहिए लेकिन तीनों के भोजन एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं एक स्तर के तो नहीं होंगे ना भोजन भोजन तो चाहिए होना चाहिए लेकिन तीनों का भोजन एक नहीं होगा छोटा तो बालक है उसको तो दूध चाहिए उसके तो बिना उसका काम नहीं चलेगा हलवा कीरा भी नहीं पचेगा उसको इतना और जवान व्यक्ति है उसको केवल दूध से के काम नहीं चलेगा उसका और भी चीजें उसको चाहिए लेकिन जो वृद्ध हो गए अब उसको हलवा वाला तो नहीं चलेगा इतना काजू बादाम वाला अब तो नहीं पचेगा ना उनके लिए तो दलिया ही पर्याप्त है तो तीनों को भोजन तो चाहिए लेकिन उसके अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी जो अपेक्षाए होती है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है राज्य हैं, इसका भी अंत भेद हो जाएगा चक्रवर्ती साम्राज्य एक तृत को भी चाहिए युवा को भी चाहिए बालक को भी चाहिए तीनों को ही चाहिए तो जैसे भोजन में भेद हो जाएगा ऐसे इस साम्राज्य में भी भेद हो जाएगा जैसे भोजन बनाने के लिए पुरुषार्थ में भेद होगा ऐसे ही यहाँ भी इसको खाने के लिए इस लक्ष्य के लिए भी पुरुषार्थ में भेद हो जाएगा जो जिस प्रकार का प्रयोजन रखता है उसको उसी स्तर से पुरसार्थ करना होता वो भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही साधन से सभी को प्राप्त साध्य को प्राप्त नहीं किया जाता इसके साधन में भेद हो जाएगा अब हमको इस प्रकार से ऐसे चलना चाहिए लेना है मंत्र को जिससे हमारे जीवन के साथ और व्यवहार के साथ इसका संबंध हो सीधे सीधे हमारे व्यवहार से मंत्र जुड़ने चाहिए इस स्थिति में अब ये निश्चय करना होगा कि हमारा वो चक्रवर्ती साम्राज्य वो बदलना पड़ेगा कौन सा होना चाहिए दिल्ली में बैठने वाला साम्राज्य तो नहीं चाहिए क्योंकि तो उसके लिए सामर्थ्य नहीं है और मान लो मिल भी जाए उसको करेंगे क्या आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो बनना चाहेंगे कि नहीं राष्ट्रपति के लिए आ रहा है ना आपका नाम भेजा जाए तो बनना चाहेंगे बना दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा इस कारण से दिल्ली वाला तो, चाहिए, नहीं। तो, तो, तो कौन सा चाहिए फिर आपको दिल्ली वाला साम्राज्य तो पांच साल के लिए होगा लेकिन अपने को ऐसा वाला चाहिए जिसकी कोई आयु सीमा उसका पाँच साल से अधिक जिस साम्राज्यवर्ती साम्राज्य से पढ़कर साम्राज के कोई साम्राज्य नहीं होता है तो दिल्ली वाला तो ऐसा नहीं हो पाएगा जिससे बढ़ करके कहा वो दूसरा तो हमें वही वाला चक्रवर्ती साम्राज्य चाहिए जिससे पढ़कर के और कोई इसकी समय हमारे लिए कोई वो तो ये ना कि कम पड़ गया ये तो। दिल्ली वाले में तो कम पड़ेगा समय इसमें तो लगेगा तो पांच से बढ़ा के दस होना चाहिए था पच्चीस तो से 50 हो जाना चाहिए था कम भी हो जाता है लेकिन वो लगता रहता है ये तो कम है समय बढ़ाना चाहिए इसका लेकिन उस चक्रवर्ती साम्राज्य में ये नहीं लगेगा समय बढ़ा दिया जाए उसमें न तो समय कम पड़े और ना तो उससे आगे और कोई जाना पड़े छोड़ करके वही वाला चक्रवर्ती साम्राज्य हमारे लिए चाहिए समझ गए मोक्ष की प्राप्ति भी ईश्वर की जो प्राप्ति है यही हमारे लिए क्या है महात्मा का जो साम्राज्य चक्रवर्ती साम्राज्य यही होता है अध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हम में उसकी ही कामना करनी चाहिए मंत्र में अपने अलग अलग ढंग से इसके अर्थ होंगे लेकिन उस अर्थ को अपने साथ जोड़ना होता है इसका ये अर्थ भी गलत नहीं होगा कि अगर हम इसका मुक्ति वाला अर्थ करते हैं, साधन वैसे होंगे विधि वही होगी दोनों एक ही चीज हो जाएगी जैसे चक्रवर्ती साम्राज्य के लिए यहाँ पर कहा कि हमारे जो शत्रु हैं, वो हमसे घिरे हुए होना चाहिए यानी विवश होने चाहिए तब तो हम उसको जीत पाएंगे लेकिन उसको हम घेर नहीं सकते तब को तो वो हमको मारेंगे कि हम, हम जीत नहीं सकते तो जैसे यहाँ सेना के लिए या राजा के लिए दूसरी सेना शत्रु है तो अब इस चक्रवर्ती साम्राज्य के भी शत्रु यहाँ भी हैं तो वहां तो उससे युद्ध होगा और यहाँ अपने को अब इन्हीं शत्रुओं से युद्ध करना होगा यहाँ वाले शत्रु जैसे दिखते हैं कि ये हमारा शत्रु है, है। ऐसे ही यहाँ के भी शत्रु अंदर के जो शत्रु हैं वो दिखाई देने चाहिए कि ये हमारे शत्रु हैं। है सामने वाला शत्रु अगर दिखेगा नहीं तो कहाँ मारेंगे कहाँ चलाएंगे बोले तो कहाँ चलाएंगे वो दिखाई देने पर ही तो मारेंगे ना उसको तो भविष्य को दो वो दिखता ही नहीं छिपा हुआ वो धुका मारेंगे ऐसे ही यहाँ का जो आंतरिक शत्रु है अगर ये भी नहीं दिखता है ये भी पकड़ में अर्थात नहीं आता है शत्रु तो हैं ये से। लेकिन अगर वो दिख नहीं रहा है पकड़ में नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो अब क्या करेंगे उसको मार नहीं सकते इस कारण से वो शत्रु है हमारे ये हमको समझ में आनी चाहिए अर्थात हमको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे अंदर जो कामनाए हैं, लौकिक सुखों के प्रति अभी भी जो भावना है उससे हम दबे हुए है या ये हमको दबा रहे हैं, हैं या इनसे हमको दुख होता है ये हमारे प्रतिकूल है ऐसा लगना चाहिए अगर लौकिक सुख प्रतिकूल नहीं दिखता है तो समझना चाहिए कि हमको शत्रु अभी शत्रु नहीं दिख रहे अगर शत्रु मित्र जैसा दिखाई देता हो तो क्या होगा के मारे जाएंगे। शत्रु शत्रु ही दिखने चाहिए मित्र मित्र दिखने चाहिए लेकिन शत्रु तो शत्रु दिखने चाहिए नहीं तो मारे जाएंगे फिर तो ये जो हमारी कामनाएं हैं लौकिक सुख की जो इच्छा है अगर ये हमको प्रतिकूल नहीं दिखते, तो अब क्या होंगे कि हम इससे दिखते रहेंगे मारे जाएंगे फिर चक्रवर्ती साम्राज्य से मिलने वाला है उपलब्धि हम नहीं कर सकते हैं तो ये हमको लगना चाहिए कि ये हमें नहीं चाहिए हम दिन रात जो इसकी कामना कर रहे हैं ये हम अपने शत्रु से समझौता कर रहे हैं इनके बिना यदि हम नहीं रह पा रहे हैं अब ये समझो कि हम शत्रु के घर में जाना चाह रहे हैं हम शत्रु के घर में रहना चाहते है अब वो व्यक्ति कैसा होगा जो शत्रु के घर में भाग जाए रहने के लिए बताते हैं नियार की क्या उ, उक्ति बोलते हैं ना सियार की मौत आती है तो कहा भागता है वो शहर की तरह भागता है ना सियार यदि शहर की भाग रहा है तो क्या होगा उसका जो मौत बुला रही है ना यही होगा न उसका तो हम भी यदि लोग की ओर ही जाते तो इसका मतलब है कि हम अपने शत्रु की ओर जा रहे अर्थात जो आध्यात्मिक उपलब्धि हम करना चाहते हैं। जो हम आंतरिक विकास करना चाहते हैं, ईश्वर की ओर जो हम जाना चाहते हैं। वो जो हमारा लक्ष्य है साम्राज्य है लोग की ओर आकर्षित रहना ये उसका विरोधी है लक्ष्य हम, हम पूरे नहीं कर पाएंगे अगर लोग को ही प्रधानता चल रहे अपने जो कामनाएं हैं मन की जो ही हैं अगर हम इससे विचलित अपने को नहीं अनुभव करते हैं इनसे हमने समझौता यदि कर रखा है तो उस ईश्वर की ओर हमारी प्रगति या विकास उस और गति नहीं हो पाएगी इस कारण से हमको समझ में आना चाहिए कि ये हमारे लिए वादक है और पकड़ना चाहिए हमको अब ये बात कैसे होगी तो यहां पर उपाय बताया कि हमको साधनों से सुख से हमको हर दीजिए तो जैसे शत्रुओं को मारने के लिए हमारे पास उत्तम अंश बल उत्तम प्रकार का बल नीति हमारे पास होने चाहिए उसी से हम शत्रु को मारते हैं बाहर के तो यहाँ पर भी इनके विरोधी जो ज्ञान है सत्व ज्ञान से आंतरिक शत्रु मारे जाते हैं। आंतरिक शत्रुओं को काम क्रोध आदि जो वाष्टा संस्कार हैं या जो ऐसा है उनके मारने का शत्र केवल सत्व ज्ञान तो वह तत्व ज्ञान जितना जितना हमारे पास होता जाएगा उतने उतने ही वो शत्रु घेरते जाएंगे हमारे उतना उतना घेरते जाएंगे उसको, तो यही हमारी सेना की वृद्धि है जितना हम स्वाध्याय करते हैं जितना हम सत्संग करते हैं जितना मरम निधि ध्यान करते हैं उतना उतना क्या होगा हमारा ये तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा इन में जितनी जितनी न्यूनता रहेगी ज्ञान की उतनी कम से कम वृद्धि होगी तो इन ज्ञानों से यदि हम को भरते जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ हम साधन संपन्न होते जा रहे हैं। सा नहीं उपलब्ध हो रहा है तो साधन हमारे नहीं जुट पा रहे इस कारण से दिन रात जैसे हम यहाँ की बाधाओं को या शत्रुओं को हटाने के लिए प्रयास करते ही करते विवश होते करते हैं कोई जब विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है तो शांति से हम बैठ जाते हैं क्या नहीं बैठते अभी जैसे बिजली नहीं, नहीं पंखा नहीं चला सकते तो हाथ मार रहे हैं ना फिर भी ऐसे तो खाली तो बैठे हुए हैं ना कर ही रहे हैं। तो ऐसे तो यहाँ के कष्टों से बचने के लिए दिन रात हम हाथ मारते हैं कुछ भी होते होता है उतना ही सही इस स्तर से हो पाता है अब इससे तो कोई विशेष तो नहीं लगेगी ना तो बढ़ जाएगी नहीं पंखा जैसे चलने लग जाए उससे बनेगी इससे तो बनती नहीं है रात को कभी कभी देखा होगा बिजली चली जाती है गर्मी होती है भैया वो हम क्या करते हैं पंखा नहीं होता है या कुछ भी वही करते रहते हैं नाते रहते हैं लेकिन वो होता क्या नींद तो नहीं आती ना इतनी देर से घिलाते रहेंगे नींद तो नहीं आने वाली है और नींद हमको चाहिए होती है तो अब क्या करना पड़ता है कभी छोड़ भी देते हैं छोड़ते हैं तो फिकर भी लगती है वो नींद नहीं आती है और चलाते रहते हैं तो थकान होती है उसके कारण फिर नींद नहीं आती है दोनों तरह की स्थितियाँ होती है फिर भी जो होता है कभी चला हैं फिर कभी सो जाते हैं कभी चला लेते हैं फिर कभी छोड़ देते हैं करते ही रहते हैं जो भी हमारे प्रतिकूलता होती है जो बाधाएं होती है उससे जितना हम कर सकते हैं उतना करते बैठते नहीं, नहीं होकर बैठते हैं वो तो ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी होगी जितना अपने से वो पाता है जितना हम कर पाते हैं संग्रह ज्ञान का उतना हमको करते ही रहना चाहिए वो सप्तम के माध्यम से करें देश के माध्यम से करें परस्पर के विचार से करें आत्मक्षण से करें चिंतन से करें पढ़ के करें जैसे भी होगा वो जितना होता है उसी करते रहेंगे करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने सेना को बढ़ाते रहेंगे नहीं करेंगे तो फिरते रहेंगे तो इतना बढ़ जाना शत्रु का हमारे लिए घिर जाने का मतलब है हमारे मन के ऊपर इतना नियंत्रण हो जाना कि हमको ये नहीं लगे कि विवस्था से हम ये चीज भोगनी है खाने की पीने की रहने की जो भी चीजें हैं, उसमें ये नहीं लगे कि विवस्था से कि ये तो लेना ही पड़ेगा इसके बिना मन के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि ये नहीं लेना है तो अब हारे याद नहीं आएगी छोड़ देने के बाद उसकी याद आ रही है तो अभी नियंत्रण में नहीं हुआ है तो मन का नियंत्रण हो जाना ही सेना का शत्रु सेना का जाना है। तो हमारी जो जो कह रहे हैं हैं कि हमारे शत्रु वो हमसे जाएं। तो वो अवस्था जैसे यहाँ होती है आंतरिक स्थिति ये होगी हमारा मन इतना नियंत्रित हो जाए मन ही हमारा शत्रु है वस्तु का मन एवं मनुष्य नाम कारणम मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र होता है बंध और मोक्ष का कारण हमारा ही मन होता है इस कारण से मन के वो ही अपने नियंत्रण में कर लेना शत्रु को करना है और मन को ही अनियंत्रित कर रखना यही शत्रुओं के अधीन होना है तो दिन रात हमारा जो पुरुषार्थ होता रहेगा वो इस रूप में होता रहेगा कि मन को हम सदैव नियंत्रण में कर मन यदि हमारा नियंत्रण होता जा रहा है तो चक्रवर्ती साम्राज्य निकट आती जा रही है उसमें दूरी नहीं होती और ये नहीं हो रहा है ये विपरीत हो रहा है तो चक्रवर्ती साम्राज्य दूर होता जा रहा है वो टूटता जा रहा है राज्य तो इस रूप में हस्त में इसको करते रहना चाहिए लेकिन इन सभी का साधन क्या बताया स्वयं तो जय ये जो जीत होगी जो विजय होगी वो हर समय ईश्वर के सानिध्य से ही होगी उससे हट करके, उसको छोड़ करके उसकी उपेक्षा करके नहीं कर पाएंगे तो बाहर के भी जो स्त्री हैं या राज्य हैं, उसके लिए भी कहा कि हम ईश्वर से पृथक हो नहीं कर सकते हैं, और ये जो आंतरिक साम्राज्य है मोक्ष ये तो बिल्कुल असंभव है बाहर वाला तो थोड़ी देर के लिए हो भी जाए की तरह कुछ तरह के लिए। लेकिन ये आंसर का जो साम्राज्य है ये तो एक क्षण के लिए भी नहीं होने वाला है इसके लिए तो सदा ही ईश्वर का सानिध्य चाहिए सबसे पहले हमको इसके लिए पुरस्कार करना चाहिए कि हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त अभी हमारी जो स्थिति है वो ईश्वर सानिध्य की नहीं है लेकिन फिर भी हम घबराते नहीं होते हमारी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए यानी हमारी स्थिति क्या है अभी मान लीजिए कि आपको आंख आप बंद करके ऐसे किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो आठ दस किलोमीटर का है और बीच में छोड़ दे जाकर के आपको वहां जाके आंख खोल मान लो अब कैसी स्थिति होगी वहां? कैसा लगेगा चटपटाएंगे ना वहाँ जो घबराहट होगी वहाँ जो चटपटात होगी वो क्यों होगी आप किधर से आए ना तो उसका पता चल रहा है और निकलना किधर है ये कि दोनों ही नहीं है पता मान लो इसका पता होता वहां पर कि इधर से आए हैं और इधर से निकला जा सकता है तो वो घबराहट होगी या नहीं बंद हो जाएगी कम हो जाएगी ना ऐसी घबराहट तो नहीं रहेगी ना अगर ये दोनों का पता नहीं है किधर से आए और किधर से निकलना है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नहीं घबराएंगे जंगल की बात छोड़ दो आपके कमरे में आप अंदर बैठे हुए और बाहर से कोई वो लगा दे केवल कुर्सी लगा दे आपको पता चल जाएगी लगा के चला गया है तो आप शांति से बैठ जाएंगे क्या नहीं बैठ सकते ना क्यों तो नहीं बैठ सकते हम निकल नहीं उस समय नहीं निकलना हो ना तो भी शांति से नहीं बैठ सके कल आएगा कि जब निकलना पड़ेगा तब क्या करेंगे मतलब लग लग जाते हैं, लग जाते हैं हैं। कोई कोई सुनो वो बंद करके चला गया जब उस समय निकलने का कोई मतलब नहीं था घंटों हम अंतर रहते हैं, पर ये पता चल गया कि वो कु लगा के चला गया है अब नहीं सकते शांति से वहाँ यही कारण है कि हम निकलने का रास्ता भूल भी निकलेंगे कहाँ से हम ये अब हमारे हाथ में नहीं है तो इधर से आए और किधर नहीं जाना है अगर इसका पता नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से हम बेचैन होते हैं और होना चाहिए नहीं होने पर क्या होगा मान ली आपने मुझे खबर अपना कमरे में पड़े हैं और बार वो लगा के चला गया है तो क्या होगा फिर? जिस समय आपका काम पड़ेगा फिर क्या होगा सकते आप वही मारे जाएंगे अपनी ये स्थिति देखिए कि जिधर से आप आए हैं वो पता है क्या और जाना कहाँ है ये पता है क्या आए जहा से हैं ना तो उसका पता है और किस तरफ जाना है निकलेंगे कहा पर उसका भी पता नहीं है समझ में आया जी नहीं पता है मतलब तो? इस जन्म से पहले कहाँ से आए कौन सी स्थिति में थे कुछ नहीं पता है और मरेंगे जब कहा जाएंगे उसका भी पता नहीं वो बीच में ही तो फसे हुए है ना कट्टी लगी हुई है जंगल में छोड़ दिया है बीच में रास्ते में वो करके करके इधर बंद ले आया पकड़ करके। और पर खोल दिए पट्टी लेकिन दिख तो रहा है ना किधर जाएंगे वो तो जहाँ आपको नहीं दिखता है वहां हाथ झटपटाते हैं कि नहीं छटपटाते तो नहीं छटपटा रहे निकलने के लिए छटपटा रहे है क्या अब यहाँ अब दोनों में देखिए कि अगर वहाँ आपको जंगल में छोड़ा जाए तो चुपचाप नहीं रहेंगे लेकिन यहाँ भी स्थिति वही है पर यहाँ नहीं छटपटाट हो रही कारण क्या है हैं? हाँ देखिए कारण जहाँ आपको जंगल में छोड़ा गया मान लीजिए, तो आपको अकेले छोड़ा गया दो तीन को और वहीं छोड़ दिया जाए जाके आपका कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दस को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा जो है वो घबरा रहे थे ना वो सारी की सारी घबराहट पार हो जाएगी तो यहाँ पर ज्ञान है एक अंधे नहीं कई सारे अंधे एक जगह ही डाल दिए हमको तो कोई चिंता ही नहीं निकलने की बात ही नहीं है हमको नहीं पूछ रहा है इसको भी तो नहीं पूछ रहा है उसको नहीं सूझ रहा है उसको भी नहीं सूझ रहा है ये पता चल गया इस कारण से अब क्या हो रहा है कि बाहर निकले ना निकले ये नहीं निकल रहा है तो हम भी नहीं निकलेंगे क्या है ऐसे अब क्या होगा एक अंधे के साथ दूसरा अंधा जुड़ गया उसको पता लग गया कि एक अंधा और मेरे पास है इस कारण से अब क्या होगा अब उसको चिंता नहीं हो गई लेकिन सारे अंधो की दुर्दशा एक ही होगी अगर वो कहीं गिरा हुआ है तो चाहे एक अंधा हो या सौ अंधे हो परिणाम वही आने वाला है अलग परिणाम एक भी आंख वाला होगा ना, तो वो भी निकाल देगा लेकिन हजार यदि अंधे हो वहीं पर रास्ता तो से तो नहीं निकाल पाएगा वो इसलिए हजार अंधे के बल पर चुपचाप निश्चिंत हो जाना ये बुद्धिमत्ता नहीं तो कारण यह है कि हम अंधों को पकड़ रखे हैं और उसी से संतुष्ट हो रहे हैं पकड़ पकड़ लिया एक दूसरे का रखा है और वो आपस में अपना चक्कर लगा रहे हैं मार रहे हैं इधर से उधर रास्ता तो मिलना नहीं है क्योंकि दिखना तो है ही नहीं वो चक्कर ही तो लगेगी ना और इससे ज्यादा क्या होगा चक्कर मारते रहेंगे पर आपने किसी को देखा हो ना चीटी कभी होती है वो पंक्ति में चलती रहती है चलती रहती है और अचानक वो अलग हो जाती है फिर क्या करती है वही चक्कर मारती रह जाती भूल भी जाती है सारे तो वही स्थिति होगी अगर रास्ता नहीं पता है तो कितने ही चक्कर लगा लो निकलने का मतलब ही नहीं लेकिन निकल नहीं सकते तो यही स्थिति है यद्यपि हम यहाँ संसार में इस स्थिति में है ये कहा से आए हमको पता नहीं है और कहा जाएंगे ये भी पता नहीं है फिर भी निश्चिंत हैं वो इसी अज्ञानता के कारण है कि ये भी ऐसा ही है तो ये क्या है है भीड़ चाल आपने कभी देखा हो सड़क पर भीड़ पार करती है तो दोनों तरफ से गाड़िया खड़ी होती है लेकिन उनको को कोई चिंता नहीं होती है एक यदि निकल गया तो दूसरा भले ही मर जाए वो सड़क के पहले खड़ी नहीं रह पीछे आंख नीचे करके सिर हो जाएगी ठीक तो यही हालत हमारी भी है कि एक जैसे जा रहा है ना, ही हम देख रहे हैं, दोनों तरफ मौत है लेकिन सिर नीचा करके पार जरूर जा रहे हैं क्योंकि वो पार्टी अगर वो निकल गया है तो हम उसके पीछे पेड़ को ये पता नहीं होता है हमको सड़क पार करनी है उसको केवल ये होता है की हाथी चला गया उसको नहीं छोड़ना है बात के लिए केवल इतना ही है कहीं साथ वाला नहीं छूट जाए बकरी को ऐसी चिंता नहीं होती है, वो अलग चली जाती है भेड़ कभी भी अलग नहीं होती है उनको डर लगता रहता है ये अकेले भी कहा जाऊंगी साथ में इसीलिए हो रहा है भेड़ को साथ रहती है कि उसको पता नहीं होता है कुछ वो अपने साथ वाले को नहीं छोड़ती जाए मरने जा रहा है तो साथ में मरेगी तो हमारी भी यही रास्ता का नहीं पता है ये हम जानते हैं अब हमारे पास एक ही चारा होता है कि इस एक भेड़ को पकड़ लो बच्चे यही बीच में एक सहारा है इसलिए हम क्या करते हैं कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ एक ने छोड़ दिया तो दूसरे को पकड़ते हैं दूसरे ने छोड़ दिया तीसरे को पकड़ते हैं एक स्थान में, था, में, में हुआ दूसरे स्थान जाएंगे दूसरे में हुआ तो तीसरे में जाएंगे यानी कि इसके आश्रय से केवल हम सीख रहे हैं, कभी टिको पकड़, पकड़, पकड़ के ऐसे ऐसे काम चला रहे हैं, लेकिन उस इसका कारण क्या है? इसको नहीं कर रहे इनके पीछे जो हमारा चलना हो रहा है चलने का मुख्य कारण है कि रास्ता नहीं ढूंढना चाह रहे हैं। रास्ता यदि ढूंढना चाहते तो खड़े होकर के हम विचार करते सीधे इनके पीछे नहीं भागते इनके पीछे से उधर देखने की नहीं हो रही है उसको नहीं नहीं नहीं नहीं विचार रहे इस कारण से क्या होगा होगा अगर जैसे एकांत में जाने जाने के बाद खड़ा रह सकता है निश्चित का पता नहीं हो जाए ऐसा उसको साथ की अपेक्षा होती है तो ऐसा ही होगा कि यदि हम इस संसार से इसका आश्रय छोड़ करके अंतों का या भेड़ो का आश्रय छोड़ करके यदि हम खड़ा हो जाएंगे तो हमको अपेक्षा दिख जाएगी कि तो चाहिए लेकिन इससे काम नहीं बनना है अगर ये निर्णय हो जाता है तो अब क्या होगा ईश्वर तो का आश्रय पकड़ेंगे क्योंकि तो ये तो निश्चित से बिना आश्रय के रह नहीं सकते अकेले हम नहीं रह सकते किसी भी आदत अब ये है कि अकेले नहीं रह सकते जो साथ वाला है उसको देखो कि वो कितना काम आएगा वो रास्ते से निकाल देगा कि निकाल देगा। नहीं निकाल देगा नहीं निकालेगा तो बिल्कुल मत उसके पीछे लगे उसके ही पीछे लगो जो निकालेगा रास्ते जो नहीं निकाल सकता है उसके पीछे जाने हम पीछे चले जाते हैं यहीं से भूल हो जाती है समय भी हमारा जाता है शक्ति भी हमारी चली जाती है अगर उतनी देर हम खड़े होकर तो नहीं तैयार हो पाते चिंतन मन यदि करें आत्मनिरीक्षण यदि यदि करें शास्त्रों का तो धीरे धीरे क्या होता है इनके पीछे जो हम भाग रहे हैं पीछे भागने की स्थितियां बंद होती है और पीछे का आगने की या संबंध तो अंदर से ईश्वर के प्रति आकर्षण हो जाएगा ईश्वर को पकड़ने की जो स्थिति स्वाभाविक हो जाती है ईश्वर को हम केवल इसीलिए नहीं पकड़ रहे हैं कि संसार का आश्रय हम पकड़े हुए दिन रात भरोसा है कि इनके साथ हमारा काम चल जाएगा दिन रात हमारा यही लगता है इनसे ही हमारा काम चल जाएगा जो चल जाएगा तो फिर दूसरी की क्या जरूरत है होगी कल जब हमारे सामने है तो फिर चिंता की बात क्या है बोलता है, हम यही मान रहे हैं कि हमारा काम इसी से चल जाएगा इसीलिए क्या होगा ईश्वर से संबंध नहीं बनने वाला है ईश्वर को पकड़ना है ईश्वर से संबंध बनाना है यदि है वो तो निश्चय से लोग से संबंध काटना है क्योंकि वो हमको झूठा भरोसा दिलाता है बताता है कि हम तुम्हारा काम कर देंगे तो मेरे पीछे पीछे तो हम हम तुम्हारा देंगे। इसलिए बोल करके उसके चल रहे हैं। तो इस चीज को समझना है कि अपनाने का मतलब है यहाँ हमारी अपेक्षाएं हमारी जो स्थितियाँ हैं यहाँ तुरंत नहीं होने वाली है हमको जो निरंतर सुख की जो कामना है जान की कामना है दुख रहित होने की जो स्थिति है वो लोक में संभव नहीं है इस निर्णय पर पहुंचना होगा जब तक ये निर्णय बुद्धि नहीं उत्पन्न हो जाती है तब तक आध्यात्मिक प्रवृत्तियां नहीं होगी दिन रात हमारा जो साधन है अन्य चीज है अब बहुत अच्छा देखिए घर बना दिया मान लो बहुत अच्छा घर बनाने के बाद भी आदमी नहीं रह सकता है ना उसमें जो मुख्य घर है वही टूट रहा है तो बाहर वाली दीवार तो ठीक है लेकिन अंदर का मान लो ये टूट जाए तो हम तो ना नीचे ऐसे ही बाहर के जितने साधन है बहुत मजबूत बना भी दिए जाए लेकिन शरीर को कहा तक बनाएंगे ये तो निर्बल होता ही जाएगा ना इसको उतनी तो रोक के रखा जा सकता है तो संसार में चाहे कितनी स्थिरता बना लो तब भी नहीं है कि पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे क्योंकि एक तो बन जाएगा स्थिर दूसरा नहीं बनता है तो दोनों चाहिए ना होने के लिए जो सीखने वाला है जिसको टिकना चाहिए दो में से एक भी टिकता है तो संबंध तो टूट ही जाएगा होगा ही नहीं दो में से एक भी अगर दुष्ट है तो झगड़ा तो होना ही है दोनों होंगे दुष्ट को तो झगड़ा निश्चित होगा ही होगा लेकिन कम से कम एक भी अगर दुष्ट हो गया तो झगड़ा हो ही जाएगा बिना तो फिर भी हो जाएगा इस कारण से बाहर की को, को, को की चीजों को को को को को हम कर अपने शरीर नहीं नहीं सकते ये सदा रहने स्थिति बनेगी ऐसे विचार करते करते धीरे धीरे जब हम निर्णायक स्थिति में आते हैं तो हमको लगने लग जाता है कि ईश्वर फस आने से हम पकड़ना ऐसे हर स्थानों ने रूप से विचार करते रहेंगे चिंतन करते रहेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि तो बनेगी और वो बुद्धि ही हमको क्या करती है ईश्वर के साथ जोड़ती है ईश्वर से यदि हम जुड़ जाते हैं तो वो स्थितियाँ हमारी आ जाएगी प्रकाश के मंत्रों का विचार करते हैं